यह हमारे तृप्त के लिए सामयिक शाक तिल घी और खिचड़ी देगा अथवा त्रयोदशी तिथि और मघा नक्षत्र में विधि पूर्वक श्राद्ध करेगा और दक्षिणायन में हमारे लिए मधु और घी से मिली हुई खीर देगा इसलिए संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि तथा पाप से मुक्ति चाहने वाले प्रत्येक मनुष्य को उचित है कि वह भक्ति पूर्वक पितरों की पूजा करें श्राद्ध में तृप्त किए हुए पितर मनुष्यों के लिए वसु रुद्र आदित्य नक्षत्र ग्रह और तारों की प्रसन्नता का संपादन करते हैं इतना ही नहीं वे आयु प्रजा धन विद्या स्वर्ग मोक्ष सुख तथा राज्य भी देते हैं पितरों को पूर्वान्य की अपेक्षा अपरान्न अधिक प्रिय है घर पर आए हुए ब्राह्मणों का स्वागत पूर्वक पूजन करके उन्हें पवित्र युक्त हाथ से आचमन कराने के पश्चात आசனों पर बिठाएं फिर विधि पूर्वक श्राद्ध करके उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराने के पश्चात भक्ति पूर्वक प्रणाम करें और प्रिय वचन कह कर विदा करें दरवाजे तक उन्हें पहुंचाने के लिए पीछे पीछे जाएं और उनकी आज्ञा लेकर लौटें तदंतर नत क्रिया करके और अतिथियों को भोजन कराएं किन्हीं किन्ही श्रेष्ठ पुरुषों का विचार है कि यह नित्य कर्म भी पितरों के ही उद्देश्य से होता है दूसरे लोगों का कहना है कि इससे पितरों का कोई संबंध नहीं है शेष कार्य सदा की भांति करें किन्हीं किन्ही का मत है पितरों के लिए पृथक पाक बनाकर साध्य करना चाहिए कुछ लोगों का विचार है कि ऐसा न करके पहले बने हुए पाक से ही अन्न लेकर सब कार्य पूर्ववत करना चाहिए तदंतर साधकर्ता मनुष्य अपने भृत्य आदि के साथ अवशिष्ट अन्न भोजन करे धर्मज्ञ पुरुष को इसी प्रकार एकाग्रचित्त होकर पितरों का साध्य करना चाहिए और जिस प्रकार ब्राह्मणों को संतोष हो वैसी चेष्टा करनी चाहिए अब मैं साध में त्याग देने योग्य अधम ब्राह्मणों का वर्णन करता हूं मित्र द्रोही खराब नखों वाला नपुंसक छह का रोगी कोढ़ी व्यापारी काले दांतों वाला गंजा काना अंधा बहरा जड़ गूंगा पंगु हिजड़ा खराब चमड़े वाला हीनांग लाल आंखों वाला कुबड़ा बौना विकराल आलसी मित्र के प्रति शत्रु भाव रखने वाला कलंकित कुल में उत्पन्न पशु पालन करने वाला अच्छी आकृति से हीन परिवित्त छोटे भाई के विवाहित होने पर स्वयं अविवाहित रहने वाला परिवेदता बड़े भाई के ब्याह से पहले ही विवाह कर लेने वाला परिवेदनिका बड़ी बहन के विवाह के पहले ही ब्याह करने वाली स्त्री का पुत्र सुुद्र जातीय स्त्री का स्वामींग और उसका पुत्र ऐसे ब्राह्मण स्वाद््य भोजन के अधिकारी नहीं है। शुद््रि के पुत्र का संस्कार करने वाला और विवाहिद जो दूसरे की पत्नी रह चुकी हो ऐसी स्त्री का पति वेतन लेकर पढ़ाने वाला वैसे गुरु से पढ़ने वाला सूतक के अन््य पर जीवि निर्वाह करने वाला सोमरस का बिक्र करने वाला, चोर पतित ब्याज लेकर खाने वाला षठ चुगलखोर वेदों का त्याग करने वाला अग्निहोत्र का त्यागी राजा का पुरोहित सेवक विद्याहीन द्वेष रखने वाला वृद्ध पुरुषों से शत्रुता रखने वाला दुर्दर्ष क्रूर मूढ़ मंदिर की आय पर जीने वाला नक्षत्र बताने वाला बाण बनाने वाला और यज्ञ के अनाधिकारी पुरुषों से यज्ञ कराने वाला ये तथा अन्य जितने भी निंदित और अधम ब्राह्मण हैं उन्हें साध में सम्मिलित न करें क्योंकि वे पंक्ति को दूषित करने वाले हैं जहां दुष्ट पुरुषों का आदर और साधु पुरुषों की अवहेलना होती है वहां देवताओं का दिया हुआ भयंकर दंड तत्काल ऊपर पड़ता है जो शास्त्र विधि की अवहेलना करके मूर्ख को भोजन कराता है वह दाता प्राचीन धर्म का त्याग करने के कारण नष्ट हो जाता है जो अपने आश्रय में रहने वाले ब्राह्मण का परित्याग करके दूसरे को बुलाकर भोजन कराता है वह दाता उस ब्राह्मण के शोकोख क्षवास की आग में दग्ध नष्ट हो जाता है वस्त्र के बिना कोई क्रिया यज्ञ वेद अध्ययन और तपस्या नहीं होती अतः शाद में वस्त्र का विशेष रूप से करना चाहिए जो रेशमी सूती और बिना कटा हुआ वस्त्र श्राद्ध में देता है वह उत्तम भोगों को प्राप्त करता है जैसे बहुत सी गौओं में बछड़ा अपनी माता के पास पहुंच जाता है उसी प्रकार श्राद्ध में ब्राह्मणों का भोजन किया हुआ अन्न जीव के पास वह जहां भी रहता है पहुंच जाता है नाम गोत्र और मंत्र यह को वहां धोकर नहीं ले जाते अपितु मृत्यु को प्राप्त हुए जीवों तक को तृप्ति पहुंचती है वे साध्य से तृप्ति लाभ करते हैं देवताभ्यः प्रतिभ्यस्य महायोगिभ्यः एवच नमः स्वाहाय स्वाधायै नित्यमेव नमो नमः इस मंत्र का साध्य के आरंभ और अंत में तीन बार जप करें पिंड दान करते समय भी एकाग्रचित्त होकर इसका जप करना चाहिए इससे पितर शीघ्र ही आ जाते हैं और राक्षस भाग खड़े होते हैं तथा तीनों लोगों के पितर तृप्त होते हैं यह मंत्र पितरों को उतारने वाला है श्राद्ध में रेशम सन और कपास का नया सूत देना चाहिए ऊन अथवा पाट का सूत्र वर्जित है विद्वान पुरुष जिसमें कोर न हो ऐसा वस्त्र फटा न होने पर भी श्राद्ध में न दें क्योंकि उससे पितरों को तृप्ति नहीं होती पिता आदि में से जो जीवित हो उसको पिंड दान नहीं देना चाहिए अपितु उसे विधि पूर्वक उत्तम भोजन कराना चाहिए भोग की इच्छा रखने वाला पुरुष श्राद्ध के पश्चात पिंड को अग्नि में डाल दे और जिसे पुत्र की अभिलाषा हो वह मध्यम अर्थात पितामह के पिंड को मंत्रोचारण पूर्वक अपनी पत्नी के हाथ में दे दे और पत्नी उसे खा ले जो उत्तम कांत की इच्छा रखने वाला हो वह श्राद्ध के अनंतर सब पिंड गौओं को खिला दे बुद्ध यश और कीर्ति चाहने वाला पुरुष पिंडों को जल में डाल दे दीर्घायु की अभिलाषा वाला पुरुष उसे कौओं को दे दे कुमार शाला की इच्छा रखने वाला मनुष्य वह पिंड मुर्गों को दे दे कुछ ब्राह्मण ऐसा कहते हैं कि पहले ब्राह्मण से पिंड उठाओ ऐसी आज्ञा ले ले उसके बाद पिंडों को उठाए अतः ऋषियों की बताई हुई विधि के अनुसार श्राद्ध का अनुष्ठान करें अन्यथा दोष लगता है और पितरों को भी नहीं मिलता धान तिल गेहूं मूंग सावा सरसों का तेल तिननी का चावल और कंदनी आदि से पितरों को तृप्त करें आम अमड़ा बेल अनार बिजौरा पुराना आंवला खीर नारियल फालसा नारंगी खजूर अंगूर नील कैथ परवल चिरौंजी बेर जंगली बेर इंद्रजौ और भतुआ इन फलों को श्राद्ध में यत्नपूर्वक लेना चाहिए गुड़ शक्कर खाड़ गाय का दूध दही घी तिल का तेल सेंधा तथा समुद्र और झील से उत्पन्न होने वाला नमक पवित्र सुगंध चंदन अरगजा तथा केसर भी पितरों को निवेदन करें सामयिक साग चौलाई बथुआ मूली तथा जंगली साग श्राद्ध में देने योग्य है चंपा चमेली बेला लोध अशोक तुलसी तिलक शतपत्र सुगंधित शेफाली का कुब्ज तगर बनकेवड़ा और जूही आदि पुष्प श्राद्ध में अर्पण करने योग्य है कमल कुमुद पद्म पुंडरीक इनलीवर कोकनद और कलहार भी पितरों को निवेदन करें गूगल चंदन श्रीवास बेल अगर तथा श्री गुग्गुल ये पितरों के योग्य धूप हैं चना और मसूर श्राद्ध में वर्जित हैं स्त्री ऊंटनी और भेड़ के दूध दही तथा घी का परित्याग करें ताड़ वरुमा काकोल बहुपत्रा शिवलिंगी अर्जुनी फल नींबू raktvilv salli kõi põlkaad isad mei